तो थीड़ थीड़ को सब लोग नहीं जानते हैं, ये है ना कि यहाँ पर मोक्ष के यथार स्वरूप के ज्ञान के लिए मोक्ष का उपाय परमात्मा पासना परमात्मा तत्व परमात्मा और जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए यह प्रश्न किया जाता है ये, ये हो गया था ना फिर कहाँ तक पाठ हुआ है एवं चा और इस प्रकार एवं प्रेते <Sapartcause> यह वचन शरीर के वियोग मात्र के अभिप्राय से नहीं है शरीर के वियोग मात्र अभिप्राय वाला नहीं है मतलब शरीर के वियोग मात्र के अभिप्राय से नहीं है कौन इस मतलब वचनम इसी वचनम अपितु सर्व सर्वबंध मोक्षाभिप्राय बल्कि सभी बंधनों के मोक्ष के अभिप्राय से है यथा न प्रेत संज्ञा अस्थि है न प्रेत संज्ञा अस्थि संज्ञा कर क्या होता है यहाँ पर ज्ञान बुद्धि प्रसंगानुसार लेना है देहात्म बुद्धि तो देहात्म बुद्धि नहीं होती है प्रेत का प्रसिद्ध दर्थ क्या है मरकर तो मरने के बाद देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है क्या मरकर देहात्म बुद्धि तो बनी रहेगी नया शरीर मिलेगा तो उससे होती रहेगी एक बार मर गया तो देहात्म तो नहीं समाप्त होगी इसलिए यहाँ पर प्रेत करते क्या करना पड़ेगा सभी तो नहीं आया तो मरा हुए हुए। नहीं मर मतलब ये तो इसका क्या मतलब आप कहते हैं की मरने का फिर क्या लेना चाहिए बताओ नहीं बोलो बोलो मर कहेंगे हाँ। तो के प्राप्ति से, हाँ। हाँ। तो से पहले तो जब तक कोई नया देह नहीं मिलेगा तब तक तो कोई भी बुद्धि वृत्ति नहीं होगी उसकी देहात्म बुद्धि क्या है कोई भी बुद्धि उसकी नहीं होगी ना कोई भी बुद्धि नहीं होगी तो यहाँ पर देहात्म बुद्धि का पूर्णता भाव कब होगा मतलब जो देहात्म बुद्धि का पूर्णता भाव कब होगा एक दे का त्याग करने पर नहीं वक्त तो किसका त्याग करने पर बोलो के चरम चरमदेह का त्याग करने पर तो प्रेत का अर्थ होता है मृतः तो मृत का क्या होता है देह त्याग तो दे त्याग से क्या लेना चाहिए चरम ले का त्याग है ना तो चरमदेह के त्याग का ही मतलब है सभी बंधनों से बिंदुर्मुक्त होना ठीक है तो यहाँ पर मतलब ये चरमदेह का त्याग होने पर या सभी बंधनों से बिंदुमुक्त होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है यथा है ना दृष्टान्त जैसे न प्रत संज्ञा अब भी। जैसे यहाँ पर सर एक सभी बंधनों से भी निर्मुख होने पर देहा बुद्धि नहीं होती है बताया ना यथा दृष्टान्त है उसी प्रकार एम प्रत्येक चिकित्सा यहाँ पर भी ठीक है दृष्टान्त लिया न प्रतिकित्सा और दृष्टांतिक कौन है चिकित्सा ठीक है अब देखना आ, लग जाएगा ना मतलब एयम प्रेत ना शरीर वियोग मात्रा विप्रायम अपितु सर्व बंद विप्रायम में ही दिशा दिया था को ऐसा लगा लेना ये मंत्र का अर्थ है प्रेत मनुष्य प्रेते मनुष्य करते किया है मोक्षा अधिकृत मनुष्य मोक्ष के अधिकारी मनुष्य के मोक्ष का मतलब मोक्ष प्राप्त करने में जिसका अधिकार है उसे कहेंगे मोक्षाधिकारी मोक्ष प्राप्त करने में किसका अधिकार है जो ब्रह्मोपासना में लगा हुआ है ठीक है तो मोक्षाधिकारी मनुष्य के प्रेतिक अर्थ किया है सर्व बल बिंदु सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर मोक्षाधिकारी मनुष्य के सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर तथा विषया मतलब मुक्तात्म स्वरूप के विषय में या तो मोक्ष स्वरूप के विषय में भी ले लो सभी बंधनों से बिनुर्मुक्त होने पर मोक्ष के स्वरूप के विषय में मोक्ष के स्वरूप के मतलब मोक्ष क्या है तो मोक्ष के स्वरूप के विषय में वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण वादियों के विरुद्ध कथनों के कारण होने वाला विचिकित्सा संशय चिकित्सा जो या संशय और संशय कैसा अस्थि अस्त्यात्मिका और नास्त्यात्मिका अस्थि रूप और नास्त रूप मतलब है या नहीं है दोबारा देखना मनुष्य का अर्थ है मोक्षा अधिकृत मनुष्य प्रेत का अर्थ है सर्वबन्ध बिंदुमुक्ति अब इस में है ना विचिकित्सा है तो विचिकित्सा के किसके किसके विषय में वही वही मोक्ष के स्वरूप मोक्ष के स्वरूप के विषय में तो यहाँ पर मोक्ष स्वरूप कहा ना मोक्ष स्वरूप विषयक संशय और संशय कैसा वादियों संशय का कैसे होगा वादियों के विरुद्ध कथन के कारण होने वाला वादियों के विरुद्ध कथन के कारण होने वाला तथा अस्थि और नास्ती रूप जो संशय है उस तत्पनोदना उस संशय की निवृत्ति के लिए उस संशय की तत्स्वरूप याथात्म मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को स्वरूप को क्या था यथार्थ स्वरूप मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को आपके द्वारा उपदेश पा करके मैं जान सकू मैं जान विद्याम कर जानी जान सकू विद्याम क्रियापद है, है ना तो कर्म नहीं है मैं जान सकू एत विद्याम है ना आम शिष्टा हम एतद विद्याम तो आपके द्वारा उपदेश को पा करके मैं इसको जान सकू किसको जान सकू मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को मोक्ष के स्वरूप हाँ। को जान मुक्ता ऐसा भी कह देते हैं पर जैसा वास्तव में अर्थ चल रहा है ना मोक्षाधिकृत मनुष्य प्रेत तो वही मोक्ष के यथार्थ स्वरूपों में जान सकू अच्छा अब देखना तथा ही तथा इसे इसी पंक्ति को स्पष्ट करते हैं इसी विषय को स्पष्ट करते हैं जोड़ा, जोड़ा हुआ थे। अब भगवताभाष कृता आया है ना तो भगवता भाष्य कृता का हमने कहा बताया है अगले पेज पर जाकर इति तो ये पूरा जो है यथावत यहाँ पंक्तियाँ लिखी हुई है बिना किसी परिवर्तन के अब देखिए तथा ही जब किसी विषय को स्पष्ट करना होता है पहले के विषय को तथा ही कहते हैं बौधा विज पर जनते है कि बहुत प्रकार से विरुद्ध कथन होते हैं बहुत प्रकार से करते हैं विरुद्ध कथना विरुद्ध कथन होते हैं केचित अर्थ है कुछ विद्वान आज आच, मोक्षम आचक्षते है ना बाकी की समाप्ति में आज आचक्षते क्रिया का कर्ता क्या है यहाँ पर मोक्ष किम रूप है स्वरूपों शक्ति लक्षणम स्वरूप का नूप मोक्ष और कैसा वित्तीय मात्र सात्म न कुछ विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा के बौद्ध में भी आत्मा कैसा है ज्ञान रूप है तो ज्ञान मा आत्मा का स्वरूप क्या है ज्ञान तो ये ज्ञान में तो हमने बताया था ना क्षणिक ज्ञान बौद्ध मत में आत्मा का स्वरूप है जो क्षण क्षण में ज्ञान होते रहते हैं क्षण क्षण में विचार होते रहते हैं वृत्तियाँ होती रही है यही आत्मा का स्वरूप है तो आत्मा बदलती रहती है, है। आत्मा बदलती मतलब क्या है की जो ज्ञान हो रहे है ना लगातार तो वही आत्मा है एक ज्ञान आत्मा हाँ हाँ ये ये दोष उस में दिया जाता है उस मत में ये दोष दिया जाता है दोष दिया जाता है दोस्त के पर यार के लिए वो कुछ बोलेंगे ए, वो कुछ ऐसा बोलेंगे लेकिन उससे फिर उनका मत ठीक सिद्ध होता नहीं तो का एक तो हो तो तो आ रहा है अब वो नहीं अब सुन लेना अब यदि ऐसा है ना तो ये नियम है की जो अनुभव करता है उसी को स्मरण होता है यही नियम है ना अनुभव करने वाले को ही स्मरण होता है जो अनुभव नहीं करता उसको स्मरण नहीं होता है अनुभव से क्या होता है संस्कार और संस्कार से स्मरण होता है तो बौद्ध मत में जब आत्मा क्षणिक है तो जो तो जिस आत्मा ने अनुभव किया वो क्षणिक होने के कारण अगले क्षण रहा नहीं।, नहीं तो स्मरण कर पाएगा क्या अच्छा फिर जो क्षणिक है तो वो अनुभव के क्षण में ही वो भी हो गया तो अभी संस्कार भी किसमें पड़ेंगे ये सब आपत्तियां आती है ना स्मरण कैसे लगेगा तो कुछ ऐसा बोलते हैं मृग वासना वासिक कुमकुम नहीं देखना मृग वासना वासिक पट जैसे देखना कस्तूरी रख दो एक पेटी में उसके ऊपर तमाम वस्त्र रख दो है ना वस्त्र आप 10-20 बीस जितने रख दो तो एक वस्त्र दो वस्त्र तीन वस्त्र भूत वस्त्र ने रख दिए ना अब कस्तूरी क्या है सब में ऊपर तो चली जाती है तो कहते हैं नए नए ज्ञान होने पर हाँ कस्तूरी की सुगंध कहते हैं इसी प्रकार से क्षण क्षण में ज्ञान होने पर भी क्या है की वो संस्कार दूसरे में चले जाते हैं इसलिए स्मरण हो जाता है इसलिए स्मरण हो जाता है ऐसा कुछ व्यक्तियाँ वो बस का हुए वो तो साथ में रखे हुए हैं हैं वो तो साथ में रखे हुए, हुए मतलब क्या है वस्त्रों को क्रम से हटाते जाओ तो भी तू तो पहुंच जाएगी वहां पर ऐसा कुछ समझ लेना आप तो ऐसा है तो दोस्तों उस मत में दिए जाते हैं पर वो उनका यही कहना है तो अब जो क्षणिक ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है तो इनके तो इस स्वरूप का ना स्वरूप मोक्ष को कहते हैं के करते बौद्धा बौद्ध विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा के स्वरूप के नाश को मोक्ष कहते हैं अन्य अन्य से लेना है सांकर वेदांतिना निर्विशेषा द्वितिना निर्विशेषा द्वितीय विद्वान वित्तीय तो। स्वतः ज्ञान मात्र आत्मा के से है ना सत मतलब विद्यमान होता है ना हमेशा रहता है ना इसे सच कह दिया वो कह देंगे सत कह देंगे ज्ञान मात्र स्व अर्थ आत्मना ज्ञान मात्र आत्मा के अविद्या की निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं अविद्या अस्तमय है ना पूर्व वाक्य से जोड़ेंगे मोक्षम आचे मोक्षम कि अन्य विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या को मोक्ष कहते हैं मत अन्य मतलब तो? अन्य विद्वान अन्य विद्वान कौन निर्विशेषादिन शांकर मथा अनुयायिन है ना सांकर मथावलंबी निर्विशेषादी विद्वान ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या की निवृति को मुक्त कहते हैं अविद्या किसकी ज्ञान मात्र आत्मा की अविद्या की निवृति को मोक्ष कहते हैं आत्मा ज्ञान मात्र है मात्र लगाया है ना मात्र के लगाने से ये होता है, हो। है।, है, है कि वो ज्ञाता नहीं है ज्ञाता ज्ञान का आश्रय नहीं है ज्ञान का अधिकरण नहीं है केवल ज्ञान है बौद्ध मत में भी ज्ञान है इस मत में भी ज्ञान है अंतर इतना है बौद्ध मत में क्षणिक ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और शंकर मत में नित्य ज्ञान आत्मा का स्वरूप है दोनों मतों में ज्ञान मात्र है अब है तो ज्ञान मात्र है अब उसमें अविद्या आ गई है अविद्या के कारण अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है सुखी दुखी मान लेता है संसार से संबंध मान लेता है अविद्या के कारण ये वो जो मानने वाला है वो तो ज्ञाता हो ही जाएगा ना है वो तो अज्ञान से एक सब हो रहा है ना, ना? वास्तविक थो है अज्ञान से तो ज्ञाता भी मान्य कहेंगे वो वास्तविक ज्ञाता नहीं है ज्ञात उसका वास्तविक ज्ञात धर्म नहीं है चलिए तो अज्ञान से ही उसने जो है ना गुरु की कल्पना कर ली ईश्वर की कल्पना कर ली ये सब कैसे उसने मान लिया सब अज्ञान से मान लिया तो अज्ञान से वृद्धपंच खड़ा है सब ये जीव ईश्वर जगत जितना सब है अज्ञान से दिख रहा है ये तो जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो क्या है ये सब अज्ञान अज्ञान का कार्य है तो अज्ञान निवृत्त होने पर उसका कार्य प्रपंच नहीं रहेगा संसार नहीं रहेगा ईश्वर नहीं रहेगा ज्ञान रहेगा नहीं नहीं नष्ट का मतलब ये जो यो है ही नहीं आपने मान रखा है वास्तव में, ने ने ने ने ने में से तो बाहर है नहीं पता आपने मान रखे हैं तो ये जब कल्पना फिर तो कल्पना से आप महल बना लो कल्पना खत्म होगी तो महल रहेगा क्या बस तो वैसे है सब ये जिनका कहते हैं कि जो अविद्या संसार कल्पित है किसके किससे अविद्या से, से कल्पित है संसार तो अविद्या के कारण ये सब प्रपंच खड़ा हुआ है जो जो तो एक की कल्पना दूसरी कल्पना कैसे बन सकती है तो ये मकान मेरे लिए मकान दिखाई दे रहा है उसके लिए मकान दिखाई दे, दे रहा है ये सब ये सब अज्ञान में ये सब तर्क रहे हैं ज्ञान होगा तो तर्क समाप्त हो जाएंगे। अच्छा मैं कल्पना कर रहा हूँ हाँ। तो, तो अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है उनके यहाँ संसार चाहे कर्म उपासना जो भी होगी सब अविद्या में ही होगी तो दूसरा किससे अविद्या से तो अविद्या में ही सब कुछ होता है तो अविद्या की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं आएंगे की करनी है और कुछ न कर्म कोई नहीं है। अविद्या की ज्ञान से होती है और कुछ नहीं करने की। तो मोक्षा की तो अविद्या अविद्या निवृति को मोक्ष कहते हैं अब ये परे परे से लेना है यहाँ पर ये नैयायिक वैसे सीखा है नैयायिक और वैसे गण ये कहते इनके मत में आत्मा है ना स्वयं अपनी आत्मा को पाषाण नहीं कहेंगे लेकिन दूसरे लोग जो है शांकर मतानुया विशिष्टाद्वैत मतानुया दोनों न्यायिकों की आत्मा को कहते हैं पाषाण अच्छा। क्यों? उनका आत्मा ना तो ज्ञान स्वरूप है और न ही ज्ञान गुणास रहे शांकर मत में आत्मा कैसी मानी जाती है ज्ञान स्वरूप है ना विशिष्टाद्वैत में भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप मानते हैं रुक जाओ सुन लो न्याय मत में क्या आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञान स्वरूप नहीं इसलिए पाषाण कहा जाता है आप सुनिए ंकर मत में आत्मा ज्ञान का अधिकरण नहीं है है ना और न्याय मत में आत्मा ज्ञान अधिकरण आत्मा लक्षण है तो कहते हैं फिर इसमें वैष्णव मत में क्या भी लक्षणता हो गई, वैष्णव मत में भी ज्ञान का अधिकरण माना जाता है कहते हैं वैष्णव मत में आत्मा जिस ज्ञान का अधिकरण वो नित्य ज्ञान धर्मभूत ज्ञान आत्मा के आश्रित जो ज्ञान रहता है वो कैसा ज्ञान है नित्य नित्य ज्ञान जो है विषयों का प्रकाशक है और न्याय मत में जिस ज्ञान का अधिकरण आत्मा है वो ज्ञान कैसा अनित है ना आत्मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है फिर नष्ट हो जाता है तो ये अंतर है। तो इसलिए उनकी आत्मा स्वरूप है और न ही ज्ञान का, ज्ञान का है, तो तो है पाषाण तो वैसे ही जो है आत्म ज्ञान स्वरूप नहीं मानेंगे आत्मा को और नित्य ज्ञान का आश्रय नहीं मानेंगे तो, मानें तो तुम्हारी आत्मा कैसी हो गई पत्थर के समान आत्मा हो गई पत्थर की तरह ही आत्मा तो अब परे और तो ये पाषाण अन्य लोग पाषाण के समान आत्मा के आत्मा का ज्ञान आदि संपूर्ण विशेष गुणों के उच्छेद रूप कैवल्य को मोक्ष कहते हैं कैवल रूपम मोक्षम आशक्षते कैवल्य को मोक्ष कहते हैं है। ज्ञान आदि विशेष गुण बुद्धि है ना बुद्धि करते क्या है ज्ञान बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये नौ आत्मा में रहने वाले विशेष गुण है सोडस तो विशेष गुण कहेगा बुद्धि आदि षटका विस्पांता द्रवा अदृष्ट भावना शब्दिको तो गुणा एक वैशिष्टिको तो वैशे है।, तो है तो गुणा हो जाएगा अमी देख लेना क्या वैशिषिका है अमी वैशे का अमी हाँ वैशिषिका गुणा ऐसा सोडस है उसमें विशेष गुण जिसमें की आत्मा में रहने वाले कितने गुण है नौ तो ये अभी देखे ना संसार बद्धावस्था में क्या है आत्म मन का संयोग होता है मन का इंद्री से संयोग होता है तो विविध प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं आत्म मन के संयोग से क्या है सुख दुख भी होता है इच्छा भी होती है द्वेष भी होता है प्रयत्न भी होता है धर्म धर्म भी होता है संस्कार भी होता है और जब मुक्तावस्था में सब होगा ही नहीं तो क्या होगा होगा कुछ नहीं, नहीं। तो बुद्धि आदि विशेष गुणों का नाश ही मोक्ष यही सब परेशानी के कारण है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश धर्म धर्म संस्कार तो ज्ञान आदि संपूर्ण विशेष गुणों के उच्छेद रूप कैवल को मोक्ष कहते हैं रूपम मोक्षम आचक्षते ऐसा ठीक है ऐसा कर देंगे ये न्याय वैसे मत हो गया दोनों का एक ही जैसे है हमने बताया था ना उसने श्रीअर्ष में कहा श्री अर्ष ने ही खंडन खंड खाद्यम लिखा है न्याय मत का खंडन किया गया प्रधानता से न्याय मत का खंडन है कौन श्री श्रीहर्ष का ग्रंथ हाँ खंडन खंड खाद्यम में पढ़ाया जाता है पढ़ा सांकरमतावलंबी पढ़ते हैं तो श्री श्रीहर्ष ने सबका खंडन किया है जिसमें मुख्यतः नैयायिकों का खंडन है श्री श्रीहर्ष ने किया है और वास्तव में इसको शांकरमत का ग्रंथ नहीं कह, कहा जा सकता है खंडन खंड खाद्यम को तो उन्होंने कहीं सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं किया है खंडन ही किया दूसरे का तो एक ही उन्होंने लक्ष्य बनाए रखा है दूसरे के बाद को काट देना बात हाँ। जैसे देखो अब ना कोई उद्देश नहीं ना, काटना उद्देश है।, है दूसरे उद्देश्य खंडन करना स्वास्थ्य सिद्धांत की स्थापना यदि कर पदम तो इसको भी काटा श्री हर्ष ने पद का लक्षण क्या करे सुवंतम पदम यदि कहेंगे तो तिगंत जाती है। बात और तिगंतम पदम कहे तो सुगंत में अव्याप्ति दोनों दूषित है लक्षण और यदि कहे की भयम किसकी कि, कि को पद का करें तो कैसे करते हैं बिना जो जो पद को नहीं जानते कुछ नहीं बनाएंगे तो भी कट जाएगा तो यही है की हम नंगे हैं तुमको भी नंगे कर देंगे तो वास्तव में क्या है की एक जयराशि भट्ट एक चारुवाक विद्वान हुए हैं उन्होंने तत्वोत्लो ग्रंथ लिखा था तत्वोत्पलो नाम का ग्रंथ है जयराशि भट्ट का उन्होंने सब मतों का खंडन किया है उसी का अनुकरण करके ये श्री हर्ष ने भी सब का खंडन कर दिया और उन्होंने बौद्धों के प्रति वहां पर आदर भाव जरूर दिखाया है नहीं नहीं उन्होंने श्री ने खंडन कर आदर दिखाया है के प्रति तो खंडन करना है विद्वान थे उनके पिता को कानकोज नरेश की सभा में उदयनाचार्य ने शास्त्रार्थ में हराया था उदयनाचार बड़े भारी नई थे मैथिल तो सभा में परास्त किया था तो वही विद्वेश अग्नि उनके मन में धटक रही थी हाँ तो उसी उन्होंने खंडन कर दिया तो, था ऐसा मानते हैं विद्वान तो श्री अर्थ में ही लिखा है नैसत्य वहाँ काव्य कुछ क्षेत्र है कानपुर तो तो जी नहीं हाँ वो कानपुर के पास पड़ता है उसको आजकल कन्नौज कहते हैं नेपाल के लोग तो कानपुर जी हैं तो सब यही से गए, गए। तो तो भागवत नहीं आया था में हाँ तो कानपुर हाँ तो आजकल कन्नौज कहते हैं उसको कानपुर के पास है पास है उसकी अब देखिए यहाँ पर तो ये हम के तो श्री अर्ष ने ही ये ग्रंथ लिखा है उसकी इतनी प्रसिद्ध नैसद्य है। पाठक गुरु जी कहते बताते तो थे उदित नैसध्य काव्य क्वा माघा क्वा भारवी नैसध्य काव्य की रचना होने पर क्वा माघा क्वा भारवी मतलब माघ और भारवी जैसे कभी होंगे कोई गणना नहीं हुई बहुत उदात काव्य है तो उन्होंने कहा है श्री अर्ष उसमें वरम वृंदाव वरम वरम वृंदावन रम्य श्री गाली ब्रजाम्य हम नैश वैशे की मुक्तिम याचे कदाचन कि हम रमणी के वृंदावन में श्रीगाली बनकर रहना पसंद करते हैं पर वैशेषिक सम्मत मुक्ति की हम याचना नहीं करते कभी भी वृंदावन अच्छा है इसको तो अली बनकर के रहना वहां पर तो इसलिए मतलब पाषाण कल्प मुक्ति है इसलिए श्री हर्ष ने तो बहुत उसकी हंसी उड़ाई है गौतम की क्या अक्सन गोई थी गौतम तो बड़ा ज्यादा बहन हो चलो ऐसा ठीक नहीं है तो न्याय वैशे मत हो गया पाठ गुरु जी साब यह आ रहा है भास्कर का मत भास्कर एक दार्शनिक है उनका ब्रह्म सूत्र पर भास्कर भाष्य मिलता है गीता नौ अध्याय की व्याख्या संपूर्णानंद से प्रकाशित है ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष मानते हैं शांकर वाष में जो ज्ञान कर्म का समुच्चय का खंडन किया गया है वो ज्ञान कर्म समुच्चय भास्कर का मत है तो शंकरवास में जहाँ जहाँ आता है ना खंडन ज्ञान कर्म के समुच्चय का वो भास्कर मत का ही खंडन सर्वत है वैष्णव मत का खंडन नहीं है वैष्णव मत उसमें प्रचार में नहीं थे तो भास्कर का ही खंडन है उसमें ज्यादा जो है अब इसी तरह रामानुज लिख रहे हैं शंकर लिख रहे हैं तो इसी तरह वो चल रहा है।, तो है उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। मेरे अपरे पापमान परमात्मानम अभ्युछता अपरे देखेंगे वाक्य की समाप्ति में आतिष संत क्रिया आएगी आतिषंते क्रिया का कर्ता तो क्या है अपरे पाप, पाप मानम, मानम, अपरे कर्त हो जाएगा भास्कर मत तो भास्कर करते हैं कि मतानुयातिष्ठे कर स्वीकार करते हैं कैसे तो चलना मोक्षम मोक्ष को स्वीकार करते हैं थोड़ा और देखना अपहत पापमा नम परमात्मा नम अभ्युच्छता की पापमा परमात्मा को स्वीकार करके वो आठ गुण बताए थे ना अपहत पापमा तो बिजरत तो तो तो ऐसा मतलब तो अपहत पापमा परमात्मा को स्वीकार करके अपहत पापमा परमात्मा को हाँ पाप रहित परमात्मा को स्वीकार करके स्वीकार करते हुए तस्य तस्य उसकी उसके ही है ना तो तत् कान्वय करेंगे आगे जीव भाव के साथ उपाधि देखना उसका ही उपाधि <laughs> के संसर्ग के कारण होने वाला जीव भाव उसका ही ना ना एक मिनट तस्कार किसके साथ अच्छा रहेगा सोच सकते परमात्मा के साथ करें जीव भाव के साथ करें नहीं क्या करें से ले लेना परमात्मा को स्वीकार करते हुए परमात्मा उसके ही उपाधि के संसर्ग के कारण होने वाला जीव भाव उसका ही जीव भाव किसका जीव भाव परमात्मा का जीव भाव मतलब जीवत्व उसका ही जी तस्थ करते परमात्मा ना उसका अन्न है जीव भाव के साथ उसका ही उपाधि के संसर्ग से होने वाले जीव भाव का जीव भाव की का जीव भाव का, का? उपाधि की निवृत्ति से उपाधि के संसर्ग के निमित्त से क्या हुआ परमात्मा का बोलो नहीं उपाधि के संसर्ग के निमित्त क्या हुआ है परमात्मा का जीव भाव और जीव भाव की उपाधि की निवृति से जीव भाव की उपाधि की निवृत्ति से उपाधि से तो जीव भाव हुआ था और उपाधि की निवृत्ति से परमात्म भाव लक्षणम मोक्षम परमात्म भाव रूप मोक्ष को कहते हैं अंतर इतना है कि शंकर मत में ब्रह्म कैसा है निर्विशेष है और ये भास्कर के मत में है, है, कहते हैं निर्विशेष है सुपिया सविशेष कहती है सविशेष भी है हाँ तब सविशेष इस कहते मान लेते हैं स्वाभाविक रूप तभी जो तो अपाह पापमा बोलते हैं ना पाप रहित परमात्मा को स्वीकार करके हैं वो शंकर अपातम धर्म नहीं मानेंगे ये मानेंगे ऐसा समझ रहेगा मायावच्छीन तो, माया माया तो संकर मत में है मतलब क्या है की अपाह मतलब अपाह पापमतवादी धर्मो ऐसी विशिष्ट परमात्मा को स्वीकार करते हुए अपार पापमत्ववादी धर्मो ऐसी विशिष्ट परमात्मा को अन्य विद्वान अपात पापमा मतलब अपात पापमा तो धर्म से विशिष्ट परमात्मा को स्वीकार करते हुए उसका ही उपाधि के संसर्ग से होने वाले जीव भाव की उपाधि के निवृत्ति से परमात्म भाव रूप मोक्ष को कहते हैं ये भास्कर मत अनुयायी अब देखना यहाँ पर अब सविशेषादी आ रहे हैं त्रेत क्या त्रयंत निष्णाता तू तू मतलब किन्तु यहाँ पर त्रेयी अर्थ होता है वेद त्रेयी त्री का क्या अर्थ होता है एवं त्रय धर्मों अनुप्रपन्ना गीता है ना तो तीन वेद इसको श्याम तो त्रय शब्द का अर्थ है वेद को अलग कर ध्यान देना और देखो ऐसा सनातन धर्मानुयायी ऐसे मानते हैं कि वेदों में जो ऐसा ऐसा समझो समझो तीन प्रकार के छंद हैजूसाम तीन प्रकार के छंद पाए जाते हैं तो जब तीन प्रकार के छंद पाए जाते हैं वेदों में छंद तीन प्रकार के ही हैं। इस दृष्टि से तीन विभाग किए जाते हैं तो अथर्वेद में भी यही छंद है अतिरिक्त छंद नहीं है इसलिए वेदी कह दिया जाता है यह सनातन धर्म की एक मान्यता है उसमें अथर्वेद हाँ। का समाधार है हाँ अथर्वेद का संग्रह उसी से हो गया क्योंकि वेद में तीन प्रकार के छंद है आधुनिक लोगों को कहना है की वेद शब्द का प्रयोग प्राचीन है तो देखने से ऐसा लगता है की अथर्वेद बाद में बना आधुनिक लोग कहते हैं पर ऐसा नहीं है क्यूँकी अथर्वेद का भी वर्णन आता है तो वो वेदत्रयी से उसका भी ग्रहण हो जाता है तो जो भी हो तो अथरों के अंतर्गत अथारो के अंतर्गत वही क्षण है इसलिए उसके उसका भी ग्रहण हो जाता है तो त्रय का अर्थ वेद या वेद और अंत त्रय अंत का मत तो मतलब वेदांत क्या हुआ वेद हुआ वेदांत है वेदांत वेदांत में के विद्वान वेदांत के विद्वान क्या मानते हैं वो देखना वेदांत के विद्वान देखना यहाँ पर वाक्य कहा गया मोक्ष माचकते कि वेदांत के विद्वान मोक्ष कहते हैं वाक्य की समाप्ति में देखेंगे यह क्या है कि परमात्मा अनुभव में मोक्षा मिल जाएगा वेदांत के निष्णान विद्वान परमात्मा अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं किसे मोक्ष कहते हो परमात्मा को ही मोक्ष कहते हैं ना तो स्वरूप के नाश को मोक्ष कहते हैं ना तो अविद्या केवल अविद्या को मोक्ष कहते हैं न ही संपूर्ण गुणों के उद को मोक्ष कहते हैं ये किसको मोक्ष कहते हैं परमात्मा अनुभव को मोक्ष कहते हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है हमको मोक्ष चाहिए तो मतलब क्या हमको परमात्मा अनुभव चाहिए और इस राष्ट्र को न समझने के कारण आजकल जो लोक भाषा का ज्यादा प्रचार है हिंदी का तो लोग बोलने लगे हम मोक्ष नहीं चाहिए मोक्ष क्या है बड़ा परमात्मा अनुभव ही तो है तो उससे अलग ये भी कुछ मोक्ष हो तो कहना चाहिए मैं मोक्ष नहीं चाहिए भक्ति चाहिए तब कहना चाहिए अगर परमात्मा अनुभव ही मोक्ष है परमात्मा अनुभव का मतलब है कि फल रूपा भक्ति तो वो तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए न जानने के कारण लोग कुछ सुप्र खुलते रहते हैं ऐसा तो so, परमात्मान अनुभव के ही मोक्ष को कहते हैं और परमात्मान वो कौन करेगा जीव तो देखना पहले जीवस्त लिखा है ना जीव का परमात्मान वो और परमात्मान वो ये आगंतुक है बाद में होगा कि ये आगंतुक धर्म है जीव का या स्वाभाविक धर्म है स्वाभाविक है धर्म में तो स्वाभाविक परमात्मान वो को मोक्ष कहते हैं स्वाभाविक होने पर भी हमेशा पहले होता है क्यों किस क्यों किस कारण कर्म भविद्या के कारण नहीं होता है वो प्रतिबंधक है प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक के कारण नहीं होता है तो प्रतिबंधक के हटते ही वो होने लगेगा लगाइए अनादि कर्म रूप विद्या के उच्छेद पूर्वक अनादि कर्म रूप विद्या के उद ये स्वाभाविक परमात्मा वो कैसे होगा अनादि कर्म रूप विद्या के उच्छेद पूर्वक पूर्व में क्या होगा उसके ये पूर्व में होगा और बाद में क्या होगा कि जीव के अनादिक्रम रूप विद्या के पूर्वक स्वाभाविक परमात्मा अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं कौन कहते हैं ये वेदांत वे के निष्णात विद्वान कहते हैं तो ये मोक्ष किसका है जीव का जीव का मोक्ष है अब पहले वाले शब्दों को लगाइए वेदांत के निष्णात विद्वान निखिल जगत एक कारण संपूर्ण जगत के एक कारण संपूर्ण जगत के एक कारण, एक कारण। ये जो विशेषण है ना ये ध्यान देना आगे आएगा परस्य लिखा है ना कुछ दूर आगे तो परस्य के विशेषण है तो परम कैसा है संपूर्ण जगत का एक कारण है हु? और अशेष हे प्रत्यक अशेष का संपूर्ण और हे अर्थ त्याज संपूर्ण त्याज गुणों के विरोधी संपूर्ण गुणों के हाँ तो परमात्म स्वरूप संपूर्ण त्याज गुणों का विरोधी है इसलिए उसमें त्याज गुण ठहरते ही नहीं है त्याज गुण हो ही नहीं सकते हैं त्याज गुण देखेंगे क्या है कि जो प्रकृति में प्रकृति के गुण क्या है सत्वरस्तम प्रकृति के गुण क्या है ये हे गुण है तो प्रकृति तो ये परमात्म स्वरूप में नहीं ठहरते तो जीवात्मा भी नहीं होते क्यों प्रकृति के सत्वस्तम गुण है जड़ के गुण है तो हे गुण कौन होंगे प्रकृति के गुण और प्रकृति के संबंध से होने वाले गुण प्रकृति के संबंध से जीव में शोकमोह सुख दुख हो जाता है शोकमोह सुख दुख कैसे हो जाते हैं प्रकृति के तो प्रकृति के संसंद से जो गुण होते हैं वो भी ये गुण है प्रकृति के सतुर गुण गुण है और प्रकृति के संसर्ग से जो शोक मोह सुख दुख इच्छा द्वेश हो जाते हैं वो भी कैसे गुण है, हे है। तो संपूर्ण हे गुणों का प्रतिनिक का विरोधी परमात्म स्वरूप कैसा है संपूर्ण हे गुणों का गेगुण गेगुण तो हे गुणों का जो विरोधी है उसमें हे गुण रुक सकते है क्या हाँ तो अब ये देखना की संपूर्ण हे गुणों का विरोधी कौन है परम ब्रह्म उसके देखना और कैसा है अनंत ज्ञानानंद एक स्वरूप है कैसा है वो अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हाँ वो ज्ञानानंदयी स्वरूप है यहाँ पर आनंद और ज्ञान एक ही है समझ लेना है ना और ज्ञान ज्यान ज्ञान उसका सीमित है क्या अनंत है अनंत ज्ञान आनंद स्वरूप कौन है परम लग जाएगा अशेष गुणों का विरोधी है और अनंत कार्य असीमित अनंत ज्ञानानंदय स्वरूप है परम और कैसा है वो स्वाभाविक अनवधिकारीख्य कल्याण गुणों का आश्रय है अब सुनिए कि भगवान के गुण कैसे हैं कल्याण गुण है कल्याण गुण का मतलब ध्यान देना सुश के आकार कहते हैं अन्य शाम अनुभव स्त्री नाम अपनी अनुकूलत्वम आनंदत्वम अन्य अनुभव करने वालों को अनुभव करने वालों को मतलब अन्य अनुभव करने वालों को भी जो अनुकूल अनुभव में आए उन्हें क्या कहेंगे कल्याण तो जो भगवान के गुण हैं वे है दूसरी आत्माओं को भी कैसे अनुभव में आते हैं अनुकूल मतलब दूसरे को अनुकूल अनुभव में आ, आने के कारण वे गुण कैसे कहलाते हैं कल्याण कल्याण सुप्रकाशिकाकार तो कहते हैं अन्य शाम अनुभवित्र नाम अनुकूल आनंद अन्य अनुभव करने वालों को भी जो अनुकूल समझ में आए उसे क्या कहते हैं कल्याण और ये कल्याण गुण है अनुकूल ही में होते हैं अच्छा जैसे मैं मुक्त भगवान ऐसा जैसे अनुसंधान किया जाता है परमात्मा स्वरूप का वैसी परमात्मा के दया वास्तव आदि गुणों का भी अनुसंधान किया जाता है तो ये देखेंगे यहाँ पर अनंत ये स्वभाग अब ये देखना तो कल्याण गुणाकर कल्याण गुणों के आश्रय कल्याण गुणों का आश्रय। अब कल्याण गुण देखना वो स्वाभाविक लिखा है ना पहले भगवान के कल्याण गुण कैसे हैं स्वाभाविक हैं? कैसे हैं? उपाधिक नहीं है माया उपाधि से भगवान में गुण आए ऐसा नहीं है, के है? भगवान के गुण कैसे है वैष्णव मत में भगवान के गुण स्वाभाविक माने गए हैं शंकर मत में कैसे माने गए उपाधि से पर शक्ति ये स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया क्या इस प्रकार श्वेता स्वेतर स्वती भगवान के गुणों को कैसी कहती स्वभाव की स्वाभाविक कहती तीर भगवान के गुण कैसे हैं स्वाभाविक हैं और से अनवधिकातिशय से अर्थ हो जाएगा उत्कृष्टता की उत्कृष्टता की सीमा से सहित उत्कृष्टता की सीमा से भगवान के गुणों से उत्कृष्ट किसी के गुण नहीं है भगवान के गुणों से उत्कृष्ट किसी के गुण नहीं। तो अनवधिका अतिशय का, का क्या अर्थ हुआ उत्कृष्टता की सीमा से लव जिस से उत्कृष्ट किसी के गुण ना हो और वे गुण कैसे हैं? उसमें गुण भगवान के असंख्य हैं कैसे असंख्य है? अनंत गुण हैं तो असंख्य गुण हैं असंख्य गुण होने के कारण ही उनका पार नहीं पाया जा सकता है ना चलिए स्वाभाविक का अनवधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणों के आश्रय कल्याण गुणों के कौन है नहीं पंक्ति का शब्द बोलो जिसके साथ में करना है पर सबका रहा है पर ना सभी समान विभ्य वालों का एक साधन में होता है और वे कैसे सकल इतर विलक्षण से सकल इतर से विलक्षण सकल इतर है ना सकला हाँ चार सो इतरे इतरे बने बोलते सकल इतर कौन है चित मतलब जीव और अचेतन कि सकल इतर से विलक्षण कौन है सकल इतर से विलक्षण और सकल इतर से विलक्षण होने पर भी वो सकल इतर का आत्मा है सकल इतर का है। हा, हाँ चेतना चेतन सब का आत्मा है ये सब, आत्म, आत्म आत्म, सब का आत्मा आत्मभूत करते आत्मा सब का आत्मा कौन है परम ब्रह्म परम ब्रह्म है तो ये अब इस सब का परम ब्रह्म के साथ हुआ था ना अब जो है जीवस्व के साथ आगे लगाना है पर ब्रह्म का शरीर होने के कारण प्रकारभूत अब देखिए ये माना जाता है ना उसमें बृहदारण उपनिषद में है यश आत्मा शरीरम शरीर मतलब यश्य परमात्मा जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है इस शरीर में एक आत्मा रहती है उस आत्मा का शरीर ये है तो आत्मा जैसा चाहे वैसा शरीर को नचा चाहे है ना आत्मा के उपयोग के लिए शरीर है तो यह जीवात्मा भी किसका शरीर है परमात्मा का तो, तो परमात्मा कैसे शेषी है शरीर उनका शेष है और चेतन अचेतन यश आत्मा शरीरम यसे पृथ्वी शरीरम यसे आपा शरीरम इस प्रकार सभी अचेतन पदार्थों को भी परमात्मा तो का शरीर कहा गया है रामायण कहते जगत सर्वम शरीरम थे विष्णु पुराण में भी आया है तत्सर्वम हरेर बहु ये सब कुछ क्या है भगवान का शरीर है है तो भगवान सबकी आत्मा है तो जीव क्या है भगवान का शरीर है तो पर का शरीर होने के कारण पर ब्रह्म का पर ब्रह्म का शरीर कौन है जीव और शरीर होने के कारण प्रकार बन रहा है प्रकार का अर्थ है विशेषण प्रकार का क्या है ये बताइए इस शरीर में एक आत्मा रहती है लेकिन यहाँ पर ये विचार करो आश्रय क्या है अवश्रित क्या है अधिकरण क्या है आधे क्या है अधिकरण अधिकरण आत्मा जीवात्मा हाँ आत्माधिकरण हो जाएगी और शरीर क्या हो जाएगा हाँ, हाँ आधे हो जाएगा आधे हो जाएगा ना मतलब ये शरीर जीव के आश्रित रहता है जीव मतलब शरीर में जीव रहने पर भी जीव ही अस्र है शरीर का क्यों क्योंकि जीव जब इस शरीर से निकलने लगता है तभी से शरीर का नाश होना शुरू हो जाता है तो अब यहाँ पर ध्यान देना तो ये शरीर वाला कौन है शरीर वाला जीव, जीव होगा ना शरीर वाला जीव हो गया तो विशेषण क्या बना शरीर शरीर बन गया विशेषण तो वही है लगाइए परम ब्रह्म का शरीर होने के कारण प्रकारभूत प्रकार भूत प्रकारभूत अर्थ विशेषणत है या विशेषण तो प्रकार भूत कौन हुआ बोलो बोलोत्मा जीवात्म, जीवात्मा मतलब ध्यान देना जीवात्मा का प्रकार ये शरीर हो गया और परमात्मा का प्रकार वही बताया गया लगाइए कि परमात्मा का शरीर है जीव ना तो परमात्मा का शरीर होने के कारण प्रकार भूतस्व का जीवस के साथ है की पर का शरीर होने के कारण प्रकार भूत कौन हुआ जीव प्रकार भूतस्व का किसके साथ करेंगे जीव के साथ और चलना अनुकूल अपर छिन्न अनुकूल अपरचिन्न ज्ञान स्वरूप से यहाँ पर देखेंगे अनुकूल अपर छिन्न ज्ञान कहा है ना यहाँ अनुकूल कर थे आनंदात्मक क्यार से आनंदात्मक अपरिछिन्न ज्ञान एक बात को ध्यान देना स्वरूप शब्द का प्रयोग स्वरूप और स्वरूप शब्द का प्रयोग धर्म के लिए भी होता है धर्म के लिए भी इसे न रूप्य निरूप्यते अन ऐसा भी विग्रह करेंगे तो धर्म का स्वभाव का वाचक हो जाता है स्वरूप शब्द किसका वाचक होता है स्वभाव का ना तो स्वरूप शब्द स्वरूप और स्वभाव का वाचक होता है यहाँ पर प्रसंगानुसार स्वभाव का वाचक है सुनिए जीवात्मा कैसी है ज्ञान स्वरूप है कैसी है वो ज्ञान स्वरूप हाँ अब ये जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप है ना अनुकूलत्व अनुभव में आने वाला ज्ञानी आनंद कहलाता है अनुकूलत्व अनुभव में आन आने वाला ज्ञान भी क्या कहलाता है इसलिए ज्ञानानंद एक स्वरूप कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को क्या कहते हैं ज्ञानानंद ज्याना एक स्वरूप कहते हैं ठीक है और आत्मा जैसे ज्ञान स्वरूप है वैसे ही ज्ञान का आश्रय भी है ज्ञान का आश्रय भी है तो अब भी ध्यान देना तो जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान भी स्वरूपता कैसे है अनुकूल है कैसे वो प्रकूलता तो उपाधि कर्म उपाधि से है तो वो भी यही ज्ञान कैसा है अनुकूल है अब ये ध्यान देना आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा कैसा है अनुपरिमाण कैसा है आत्मा और आत्मा ज्ञान का आश्रय है आत्मा जिस ज्ञान का आश्रय है वो ज्ञान विभू है या कि ये अपरिन्न है जिस ज्ञान का आश्रय है वो कैसा है विभू है या अपरिन्न गीता में क्या आया है यथा प्रत्याशित एक यथा प्रत्याशित एक यथा प्रकाश आगे बोलो प्रकाश आगे, आगे तो तो गीता जैसी है कि जैसे देखो आ, जैसे आकाश के एक भाग में स्थित सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वो इसी देह के एक भाग हृदय में स्थित आत्मा संपूर्ण देह को प्रकाशित करती है आदित्य तो आदित्य की स्थिति गगन के एक भाग में है पर यहाँ वो कैसे प्रकाशित करता है अपनी प्रभा के द्वारा अपनी तो देखना की आदित्य प्रकाश स्वरूप आदित्य तो एक स्थान में स्थित है और वो उसके आश्रित रहने वाली प्रभा संसार को प्रकाशित करती है तो सूर्य क्या है प्रकाश स्वरूप भी है और प्रकाश का आश्रय भी है तो जिस प्रकाश का आश्रय है वो प्रकाश आता जाता है और प्रकाश स्वरूप आदित्य एक स्थान में रहता है तो वैसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का अस्त्र है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा तो शरीर के एक भाग हृदय स्थान में रहती है और उस आत्मा के आश्रित रहने वाला जो ज्ञान है वो क्या है कि देवयापी है वो कैसा है वस्तुतः वो विभू है कैसा है वो अनादि कर्म रूप अविद्या के कारण संकुचित होकर देवव्यापी हो गया है जैसे दीपक को यदि छोटे कक्ष में रखते हैं तो कम प्रकाश करता है थोड़ी बड़ी जगह रख दो ज्यादा प्रकाश करने लगता है ऐसा तो आवरण के कारण संकोच होता है ना तो कर्म रूप ज्ञान के कारण जीव के धर्म बूध ज्ञान का संकोच हो गया है वैसे धर्म बूध ज्ञान कैसा है वो अब अपर छिन्न है लगाइए अनुकूल मतलब आनंदात्मक अपर छिन्न ज्ञान धर्म वाला ज्ञान स्वरूप अर्थ यहाँ पे धर्म है या स्वभाव है आनंदात्मक अपर छिन्न ज्ञान धर्म वाला कौन है ज्ञान धर्म वाला बोलो जीव जीव के साधन में है बात है समझ में जो प्रकार भूत का भी जीवस्त के साथ है, के साथ है? के साथ है। और परमात्मा अनुभवी रस का भोग तो परमात्मा अनुभव भो ही भोग है जीव का जीव का भोग क्या है परमात्मा अनुभव मतलब परमात्मा का अनुभव करना ही उसका भोग है ध्यान देना जो संसारी जीव है तो वो भोग उन किसको समझते हैं विषय अनुभव को संसारी जीव किसको भोग समझता है विषय अनुभव को और जो हैं, ज्ञानी हैं वो किसको भोग समझते हैं तो परमात्मा अनुभव को तो भोग वाले एक अर्थ है परमात्मा अनुभव रूप एकमात्र भोग वाले एक है ना एक समझ लेना रस का अर्थ भोग परमात्मा अनुभव रूप भोग वाला परमात्मा अनुभव रूप भोग वाला कौन वाला। <वालावाला> है हाँ जीव का जीव का मोक्ष क्या है जीव का मोक्ष किसका जीव का जीव मोक्ष क्या है अनादि कर्म रूप के पूर्वक के स्वाभाविक परमात्मा के अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं दोबारा इस एक पंक्ति का हम इस पंक्ति का दोबारा करते हैं तू किंतु किन्तु वेदांत के निष्णार्थ विद्वान वेदांत के निष्णार्थ प्रति विद्वान संपूर्ण जगत के एक कारण संपूर्ण त्याज गुणों के विरोधी विरोधी कौन है परब्रह्म है ना त्यागुणों के विरोधी अनंत ज्ञानानंद स्वरूप या स्वरूप के साथ भी कर सकते हैं त्यागुणों का विरोधी स्वरूप त्याज गुणों का विरोधी प्रत्यनिक स्वरूप विरोधी स्वरूप कौन है परब्रह्म। और अनंत ज्ञानानंद स्वरूप कौन है परब्रम ऐसा लगाना अशेष प्रतिनिक स्वरूप है परब्रम अनंत ज्ञानानंद एक स्वरूप है परब्रम संपूर्ण संपूर्ण जगत के कारण संपूर्ण त्यागी गुणों के विरोधी आनंद ज्ञान आनंद एक स्वरूप स्वाभाविक अनवधिक स्वाभाविक किसे असंख्य कल्याण गुरु के, के आश्रय सकल इतर से विलक्षण सभी के आत्मा पर ब्रह्म यहाँ तक पर ब्रह्म को बताया और पर ब्रह्म का शरीर होने के कारण उनका विशेषण किसका विशेषण कौन पर ब्रह्म का शरीर होने के कारण उनका विशेषण आनंद आत्मा का ज्ञान स्वरूप कौन परमात्मा के अनुभव रूप भोग वाले जीव का अनादि कर्म रूप अविद्या के उच्छेद पूर्वक स्वाभाविक परमात्मा के, के अनुभव को ही मोक्ष कहते हैं तो परमात्मा अनुभव भी मोक्ष है यह सब विशेषाद्वैत मत में वैष्णो मत में ही बनता है और तो क्या है न्यायिक मत में एक वो एक विंस दुखों का ध्वंस मोक्ष है अब ये शरीर इंद्री के संबंध से यह सब होता है ये सब खत्म हो जाएगा कुछ अनुभव तो नहीं होगा ना शंकर मत में अविद्या निवृत्ति हो गई कुछ अनुभव तो नहीं होगा तो किसी मत में ये, ये परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष जो है ये वैष्णो मत में ही संभव है दूसरे किसी मोक्ष में मत में संभव नहीं है तुम वहाँ तब मोक्ष स्वरूपम स्वरूप मोक्ष का स्वरूप और उसके साधन को मोक्ष के स्वरूप और उसके साधन को आपके अनुग्रह से जान सकू आपके अनुग्रह से ऐसा नचकेता के द्वारा पूछने पर ऐसा नचकेता के द्वारा और पूरा उत नहीं है मृत्यु देवता ने उत्तर दिया ऐसा कुछ होगा है ना न हाँ। ऐसा ना के द्वारा पूछने पर तो इति ऐसा श्री भाष्यकार भगवान ने कहा है यहाँ पर अन्वय है तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है कि ये यम प्रेत भी चिकित्सा ये जो है ना मनुष्य की मनुष्य के मर जाने पर या जो संशय होता है की ब्रह्मांड वो करने वाली आत्मा रहती है या नहीं, नहीं, नहीं। ब्रह्मांड नो वाली आत्मा रहती है मतलब गुणाष्टक के आविर्भाव से युक्त होकर आपात्मा गुणों से युक्त होकर ब्रह्मांड नो वाली आत्मा रहती है या नहीं, नहीं।, नहीं। तो यहाँ पर मोक्ष मोक्ष के स्वरूप के विषय में ऐसे संशय होता है ये समझना यहाँ पर हमने बताया था ना संक्रमत में क्या किया गया है कल बताया था ना संकर मतानुसार क्या है कि देवी की मर जाने पर आत्मा रहती है या नहीं ऐसा संशय किया गया है देख रहने पर आत्मा रहती है या तो ये बताइए कि नचकेता को ऐसा संशय हो सकता है क्या नचकेता के पिता यज्ञ में जब बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे तो वो उसके मन में ये दुख हो गया तो कि हमारे मतलब ऐसी गायों को देने वाला तो सुख रहित लोगों में जाता है नरक लोकों में जाता है ऐसा नचकेता समझने लगा तो नरक में दे जाती है क्या कौन जाता है आत्मा तो दे से भिन्न आत्मा को नचकेता जानता है की नहीं तो जानता है तो फिर ऐसा संदेह सुख ऐसे हो सकता है दे के न रहने पर आत्मा देख मर जाने पर आत्मा रहती है या नहीं जो सांग में अर्थ किया गया वो उचित नहीं है क्योंकि समझता है और फिर यहाँ किसी को संशय हो भी जाए यमराज के पास जाने पर संशय रहेगा क्या अच्छा तो वो ठीक नहीं है तो कहते हैं भास्तिकार ने ऐसा अर्थ किया है की कि मोक्ष स्वरूप के विषय में लोग तरह तरह का आ, के विरुद्ध कथन करते हैं अब इतना देखो गिरा भी चला होता है उत्कृष्टता तो की सीमा से रेट श्रेष्ठता की सीमा से रेट जिससे श्रेष्ठ किसी को गुण ना हो वो तो मतलब असंख्य जो है संख्या के अभाव का प्रतिपादन करता है और वो उत्कृष्ट उत्कृष्टता की सीमा के अभाव का प्रतिपादन करता है उत्कृष्टता की सीमा से रेट देख लो प्यारे लैन, प्यारे लैन मर वो चलो। केन बोलो था। भगवताम ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा है अभी ये जो कल आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर यहाँ रंग राम लिखते हैं क्या सूत्र प्रकाशिकायाम और शुद्ध में कारण तो हाँ तो शुभ प्रकाशिका कारण एम इत्यादि प्रश्न वाक्य एम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रश्न में मोक्ष के स्वरूप विषयक प्रश्न में शब्दता कहा है कंठोता का मतलब है शब्द से कहा है जहाँ पाठ अभी चला गया था देखो एम इत्यादि जी, एक मिनट अच्छा ठीक का एक मिनट एक मिनट ठीक का हम आगे चलेंगे तो, तो, तो, तो, रुक जाओ थोड़ा पानी पीने दो हम आगे उपन्यासा छोटा था इस सूत्र में इसकी संख्या एक चार छह है कितनी है छह कलो छह त्रेणा में चाह उपन्यासा प्रश्न इस सूत्र में तृतीय वर्ष मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा मोक्ष स्वरूप का प्रश्न किसने किया है निश्चित नेता कैसे ये मनुष्य अस्थिति के नायम अस्थिति चाहिए इस इस सूत्र में तृतीय वर्ग के द्वारा मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा प्रश्न किया है मोक्ष स्वरूप का और मोक्ष स्वरूप के प्रश्न के द्वारा क्या क्या पूछ लिया उसने उपेय का स्वरूप उपय कौन है परमात्मा उपे परमात्मा का स्वरूप उपेत्री स्वरूप उपे तो उपेत्र हो गया जीवात्मा उपाय करने वाला, वाला जीवात्मा का स्वरूप और उपाय क्या है कि उपासना कैसे उपासना कर्मानुग्रहित उपासना कर्म से अनुग्रहित उपासना ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है कर्म से अनुग्रहित मतलब कर्म से युक्त मतलब कर्म उपासना का अनुग्राहक है कर्म अनुग्रहित उपकृत उपकृत समझते हो उपासना का उपकारक है, है कर्म उपकारक मतलब उपकार करने वाला उपासना का उपकारक कौन है कर्म। तो उपासना किससे से उपकृत होगी हाँ यदि कर्म नहीं करेंगे तो उपासना ही निष्पन्न नहीं होगी क्योंकि कर्म कब उपासना कब निष्पन्न होती अंतःकरण के निर्मल होने पर अंताकरण के निर्मल होने पर ब्रह्मोपासना होती है अंताकरण के निर्मल न होने पर ब्रह्मोपासना होती है तो अंताकरण निर्मल किससे होगा तो कर्म से अंताकरण निर्मल होगा तब होगी इसलिए कहेंगे कि ये ये उपासना किससे उपकृत हुई उपकृत उपकार को प्राप्त हुई उपासना का उपकार किसने किया कैसे अंताकरण को निर्मल करके ऐसा की कहते हैं की उपाय ये देखना मोक्ष के स्वरूप के प्रश्न के द्वारा उपय का उपे परमात्मा का स्वरूप उपेता जीवात्मा का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय कर्मानुग्रहित उपासना को पूछा <laughs> चार करेंगे क्या चा उपाय भूतम कर्मानुगृहित उपासना स्वरूपम और मोक्ष के उपाय कर्मानुगृहित उपासना को पूछा ऐसा कहा ऐसा कहा किसने कहा एक मिनट नहीं नहीं नहीं पूछा न चाहिए ने तो, तो, कह, कहा भाष्यकार ने कहा किसने है हाँ और कहा पर एक चार छः में वो एक चार वो एक दो तो चार का था एक वो पहले कहाँ का था एक दो नो में था ठीक है पहले एक दो नौ में कहा फिर एक चार छ में कह दिया भाषाकार ने तथा लगाया ना भगवता भाष्यकार का चार शुभ प्रकाशिकायाम और शुभ प्रकाशिका में क्या बताया एयम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में चार सूत्र काशिकायाम इसका अन्वय कहां पर करेंगे देखना आगे वर्णितम लिखा हुआ है चार लाइन आगे और सूत्र काशिका में ऐसा वर्णन किया है पहले तो श्री भाषिका था विषय का काशिका लिख रहे हैं और सूत्र काशिका में ऐसा वर्णन किया एम इत्यादि प्रश्नात्मक वाक्य में, में। मोघ स्वरूप संबंधी प्रश्न शब्दता कहा है कंठता का है मतलब शब्दता का सब्द है यह बसपंच में आती है ना मोक्ष स्वरूप के विषय में तो उसने बात की है लगता अरे कंठ सी तो कोई बोलेगा नहीं भले ही जरूरत मेरे तो पता चलता है तो उसी का तो अनुवाद इन्होंने किया है कोई नई बात थोड़ा कही दी यदि नहीं पता चले या वो लिखते तब तुम्हारा संशय होता <laughs> तो, तो यदि नहीं पता चलता फिर लिखते तो आप बोलते कैसे हो गया अरे जो हुआ है वही तो कहा है क्यूँ समय प्रतिवचन प्रकार उपासनाश्ना का अर्थ सिद्धा और प्रतिवचन प्रकार का अर्थ है की उत्तर की रीति ऐसी उत्तर की उत्तर किसने दिया है बाद में ने अभी तो उ, उत्तर, उत्तर का आगे आएगा हाँ। और उत्तर के आगे। आगे। की रीति से उपासना आदि संबंधी प्रश्न अर्थता सिद्ध है उपासना आदि संबंधी प्रश्न शब्दता सिद्ध है मोक्ष स्वरूप विषय प्रश्न है अब ध्यान देना कि नचकेता के अभिप्राय को समझ करके यम ने उत्तर दिया आचार्य यम ने उत्तर दिया नचकेता के अभिप्राय को समझ करके कौन और ब्रह्म विद्या के आचार्य है सामान्य विद्या नहीं नचकेता ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं जो ब्रह्म विद्या का आचार्य नहीं वो कैसे उपदेश कर सकता है तो उप देखना उपदेश की नचकेता के अभिप्राय को समझकर आचार्य हम उत्तर देते हैं तो आचार्य हमने उपासना का प्रकाश भी उपासना को भी समझाया मोक्ष के साधन उपासना को भी समझाया बात ही समझ में और आत्म तत्व परमात्म तत्व को भी समझाया इससे क्या सिद्ध होता है नचकेता का प्रश्न मोक्ष के संबंध में और मोक्ष से संबंधित नचकेता का प्रश्न मोक्ष के विषय में है और मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थों के विषय में है तो मोक्ष से संबंध रखने वाले पदार्थ कौन हुआ उपासना, उपासना। जीवात्मा और परमात्मा ऐसा समझ लेना ओम पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण